याज्ञवल्क्योपनिषद यह उपनिषद शुक्ल से संबंध है इसमें राजा जनक और याज्ञवल्क का संवाद वर्णित है जिसमें सन्यास धर्म की विस्तृत विवेचना हुई है सन्यास धर्म की जिज्ञासा रखने वाले राजा जनक से याज्ञवल्क जी ने कहा कि ब्रह्मचारी के बाद गृहस्थ गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ तथा वान, वान के बाद संन्यास का क्रम है किंतु भाव प्रवणता की स्थिति में वैराग्य भाव की प्रचुरता की स्थिति में कभी भी सन्यास लिया जा सकता है सन्यास ग्रहण करने वाले को शिखा यज्ञोपवीत आदि के त्याग का विधान है यज्ञोपवीत के बिना ब्राह्मण कैसे कहा जाएगा इसका उत्तर देते हुए याज्ञवल्क जी ने कहा कि ओंकार ही सन्यासी का यज्ञोपवीत होता है आगे क्रमशः सन्यासी के गुणों आचार विचार आदि की विस्तृत चर्चा है साथ ही सन्यासी को उसके पथ से विचलित करने वाली स्त्री के दोषों का विभस्त चित्रण भी किया गया है संतान भी दुखदायी ही है यह कहते हुए सन्यासी को लोभ मोह काम क्रोध से बचने का निर्देश है अंत में सन्यासी को जितेंद्री बने रहने की सलाह देते हुए उसे अपने एकमात्र लक्ष्य परब्रह्म के चिंतन मनन करने का निर्देश है क्योंकि इसी से उसे मोक्ष की प्राप्ति होना संभव है शांति पाठ शातिपाठं पूर्णम पूर्णमद पूर्णापूर्णम दशे पूता पूर्णमे वशिष्यसे ओं शातिशा शाति हरि ओ अथ जनको हवये देहो यकमुपसमेतुवाच भगवन्सन्यास मनुब्रूहि सहोवाच तो याग्यवलो ब्रह्मचर्य सप्य गृह भवी भूत्वा वनी भवद वनी भू प्रव्रजे यदि वेतर था ब्रह्मचरिया प्रव्रजे गृहाना अथ पुनर््रतीवा व्रतिवा स्नातको वास्नातको उस कोद हरे वह तद हरे व प्रजेद एक समय विदेह जनक महर्षि याज्ञवल्क के समक्ष जाकर बोले हे भगवान आप कृपा करके हमें सन्यास धर्म समझाने का कष्ट करें तब याज्ञवल्क ने कहा हे राजन ब्रह्मचर्य आश्रम को विधि विधान से पूर्ण करके गृहस्थ आश्रम को ग्रहण करना चाहिए गृहस्थ धर्म में पुत्र कलत्रादि का सुख भोग कर वन में निवास करें वानप्रस्थ आश्रम के बाद सन्यास आश्रम को धारण कर लेना चाहिए यदि जितेंद्रिय हो जाए तो ब्रह्मचर्य आश्रम से ही सन्यास ले ले या फिर अपनी इच्छा अनुसार गृहस्थ आश्रम के पश्चात ले लेना चाहिए वस्तुतः वानप्रस्थ के पश्चात या फिर जिस दिन संसार से सर्वथा वैराग्य हो जाए उसी दिन संन्यास ले लेना चाहिए चाहे व्रति हो या नहीं स्नातक हो अथवा न हो अग्नि की सेवा कर चुका हो अथवा नहीं जिस क्षण वैराग्य उत्पन्न हो जाए उसी क्षण संन्यास ले लेना चाहिए तदेके प्राजापत्या मे वेष्टि अथवा न क्या याद कुरिया अग्निर् प्राण प्राण तय कौती ये ते धातबीजाव कुलतवा तथ यो धात रजस्तम अयम ते जो निर्दिजो योजथ तम जान आरोहा था नो वर्धया रही मंत्रेण्निमाजिघ्रेत ये बा अग्निजो निर्जह प्राण गच्छ स्वामी गच्छ वाहे इसके पश्चात कुछ लोग प्राजापति यज्ञ करते हैं या फिर इस यज्ञ को न कर आग्नि यज्ञ ही कर लें क्योंकि अग्नि ही प्राण है इस यज्ञ द्वारा प्राण का ही पोषण होता है या सत रज तम तीर्धातुओं से संबंधित यजन करे तब इस मंत्र से अग्नि का आध्राह करे हे अग्निदेव जिस मूल कारण से आप प्रादुर्भूत होकर प्रकाशित हो रहे हैं उसको जानते हुए आप खूब प्रज्वलित हों एवं हमारे ऐश्वर्य को बढ़ाएँ यही अग्नि का मूल कारण है यही प्राण है अतः हे अग्निदेव आप अपने योनि रूप प्राण में प्रतिष्ठित हो जाए ग्रामा हृत्य पूर्वभग्निमा जिघ्रेत यदग्नि नंदेतु जुहैया दो वै सर्वा देवता सर्वाभ्यो देव्यो जुहोमी स्वाहेहुत्ध्य प्रास्नीया साध्यम हवीरनामय मोक्ष मंत्रेमं वेद तद्रम तदुपासीत शिखा जोपववीत सन्न्यस्त मे चेवार्ज्जरेत एवे वै तद भगविवल ग्राम गांव से अग्नि को लाकर पूर्व की भांति ही उसका आघ्रहण करे यदि अग्नि ना मिल सके तो जल में ही यजन कृत्य संपन्न करे क्योंकि जल को सर्वदेव में कहा गया है मैं सभी देवों के प्रति हवन करता हूँ स्वाहा यह आहुति उन्हें प्राप्त हो इस प्रकार गमन करके उसका प्राशन करें अर्थात उसे खा ले यह रोगनाशक घृतयुक्त हवि है मोक्ष मंत्रों के द्वारा इस तरह से वेद त्रयी की प्राप्ति करें वही ब्रह्म है जिसकी उपासना करनी चाहिए छोटी एवं यज्ञोपवीत का परित्याग करके मैंने संन्यास ग्रहण कर लिया है इस प्रकार से इसका तीन बार उच्चारण करे हे विदेह राज जी यह विधि ऐसी ही है ऐसा याज्ञवल्क्य ने कहा अत है नृह पप्रक्षाजवल अयज्ञोपवीति कथम ब्राह्मण सहोवाच याज्ञवल्क इद प्रणव एवाच तदवीत य विधि। इसके पश्चात याज्ञवल्क जी से अत्रि ऋषि ने पूछा हे महर्षि यज्ञोपवीत के बिना कोई ब्राह्मण कैसे रह सकता है याज्ञवल्क ने कहा कि यह ओंकार ही उस सन्यासी का यज्ञोपवीत है यही आत्मा है जो पूर्वोक प्रकार से हवन करके उसका प्राशन कर आत्मन कर लेता है उसके लिए मात्र यही विधि है अथवा परिभ्राण विभ मुंडो अपिग्रह सुचीरद्रोही तो भैक्ष माणो ब्रह्म य पंथ परव्राजकाना धीराध्वाने वास्खे वाप प्रवेशेवा प्रवे महाप्रस्था येष पंथ ब्रह्मणावृत्तस्ते न सन्यासी ब्रह्म विदि देव स भगवन्नीति वै इस प्रकार धारण करने वाला संन्यासी युक्त अपरिग्रही पवित्रता युक्त किसी से द्रोह अर्थात ईष्याद्वेष न करने वाला भीक्षाचरण करता हुआ ब्रह्म पथ को प्राप्त होता है वह ब्रह्म स्वरूप है अर्थात ब्रह्म की प्राप्ति के लिए समर्थ है सन्यासियों के लिए सही मार्ग है यही विधि है जल प्रवेश अग्नि प्रवेश वीरगति महाप्रस्थान अर्थात मृत्युमोक्ष आदि में परिव्राजकों अर्थात सन्यासियों के लिए यह रास्ता निर्दिष्ट किया है इसी कारण से सन्यासी ब्रह्म का ज्ञाता जानकार होता है यह विधि ऐसी ही है महाराज ऐसा याज्ञवल्क के जीने कहा तत्र परमहंसा संवर्तकारुणी श्वेत केतुर्दुर्वास हरिभू निदाघ दत्तात्रेय सुख वाम देव हित अनुन्मत्ता उन्मत्त वाचर यहाँ इन संन्यासियों में श्रेष्ठ परमहंस नाम वाले अव्यक्त चिन्ह को धारण करने वाले अव्यक्त स्वभाव वाले अनुमत्त होते हुए भी उन्मत्त पागलों की भांति आचरण करने वाले हैं इनके नाम इस प्रकार हैं: समवर्तक आरुणि श्वेत केतु दुर्वासा ऋभु निदाघ दत्तात्रेय शोक वामदेव हारी तक आदि आदि पर स्त्री पुरपापरा मुखात्रद कमंडल भुक्तपात्र जलपवित्रम शिखा जगोपववीत बहिंद चेतर्व स्वाहेत्यपु परितमचेत सन्यासी को चाहिए कि वह दूसरों की स्त्रियों को न देखता हुआ तथा नगर में न रहता हुआ त्रिदंड कमंडलों भुक्तपात्र भोजन पात्र जल पवित्र पवित्रशिखा यज्ञोपवित्र आदि सभी बाह्य एवं आंतरिक प्रती चिन्हों को भूस्वाहा कर, कर जल में विसर्जित करता हुआ निरंतर आत्मा का अनुसंधान करता रहे यथा यहां निष्परीग्रहा्रह्म मार्गे सम्यक संपन्ना शुद्धमानसा राणसंधारणा यथोक्त काले विमुक्तो धैक्षम आचक्षरूदर पात्रेण करपात्रेण सौ वाकम्डलूद धैक्षारचर नोदर मातृस्रह पात्रो जलस्थल जलस्थल मंडलूरपाद स्थलिककेतो लाभ लाभ सो भूत देवगृहत कुलालम वल वृक्षमूललाल थाहोत्रशाला नदी पुीन गिरीकुहरकोटर कंदर निर्जर थंडी लेस्विकेतवा प्रयत्न शुभाशुभकर्म निर्मूल पर सन्यासिन देहत्यागम करमसो नामे दिगंबर शीत से सिर परिग्रह रहित ब्रह्म रूप तत्व की प्राप्ति के मार्ग में सम्यक रूप से लगे हुए शुद्ध हृदय वाले केवल प्राण तत्व को धारण करने के लिए यथा समय स्वच्छंदता पूर्वक भिक्षा द्वारा उदर पूर्ति करने वाले लाभ हानि की चिंता न करते हुए हाथ के पात्र अथवा खप्पर में माँग कर भोजन ग्रहण करते हुए तथा कमंडलों का जल पीकर आनंदपूर्वक वितरण करें भोजन मात्र इतना ही मांगे जिससे कि उधर पूर्ति हो जाए संग्रह करके रखने की आवश्यकता न हो अपने निवास के लिए बाधा रहित कोई एकांत गुप्त स्थल का चुनाव करे खाली खंडहर देव मंदिर तृण आदि की झोपड़ी बलमीक वृक्ष की जड़ के समीप कुम्हारों की झोपड़ी यज्ञशाला नदी का तट गुफा खोह अथवा झरनों के बड़े बड़े पत्थरों पर हमेशा के लिए घर न बनाते हुए भी निवास करता हुआ अपने शुभा शुभ समस्त कर्मों को निर्मूल करता हुआ जो संन्यास धर्म से शरीर को त्याग देता है वह परमहंस के रूप में जाना जाता है